कई बार मैं पास से गुजर जाता फिर भी वो मेरी तरफ नहीं देखती थी क्या वो मुझसे हमेशा नाराज रहती थी मुझे ऐसा नहीं लगता था लगता था कि कोई सवाल है शायद जिंदगी का सवाल इस सवाल से अब वो अकेले ही लड़ेगी अब उसे किसी की जरूरत नहीं है मैं भी उसके लिए बेकार हूं ये शायद बहुत थक गई है अब किसी को देखना किसी से बोलना उसे अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं फूला से बोलना चाहता था एक दिन मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था इधर दफ्तरों और कंपनियों में लोगों को सिर्फ छह महीनों के लिए काम पर रखा जाता है इससे काम करने वाले हमेशा टेम्परेरी रहते हैं उनके परमानेंट होने का कोई खतरा नहीं होता हर छह महीने के बाद उन्हें काम से अलग कर दिया जाता है इसके बाद नया अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है इस बार कंपनी ने मुझे नया अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया अचानक ही मैं बेकार हो गया इतना परेशान मैं पहले कभी नहीं हुआ था लगा कि खूब रोऊं। उस दिन बहुत मन हो रहा था कि फूले से सब कुछ कह दू लेकिन मूर्ति के चबूतरे पर आना उसने बंद कर दिया था लौटते समय रास्ते में मिली जरूर लेकिन देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया मैं वहां से बार बार गुजरा मगर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं उस समय मुझे उस पर गुस्सा भी आया था मेरा रूम पार्टनर हमेशा सोता रहता उसकी ड्यूटी हमेशा रात को होती थी मेरी उसकी बातचीत बहुत कम होती थी अब मैं अकेला ही सागर किनारे दूर दूर तक घूमता रहता इस इलाके में नई नई और ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें खूब बन रही थीं। हम लोग इन्हें बस देख सकते थे मैंने सुना था बिल्डर लोग एक एक फ्लैट के कई कई लाख रुपए लेते हैं बहुत से बड़े बड़े स्मग्लर लोग बिल्डर बन जाते हैं बहुत से लोग लाखों रुपए देकर ये फ्लैट खरीदते हैं फिर लाखों रुपए खर्च करके इन फ्लैटों को सजाते हैं ये सारी बातें सुनता था लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता था मैंने ये भी सुना था कि लोग बहुत जल्द अमीर हो जाते हैं इस बात पर भी मुझे भरोसा नहीं होता था इन दिनों मेरे मन में पूला से बातें करने की बड़ी इच्छा होती थी दिन भर धक्के खाकर शाम को जब लौटता था तो हर रोज मेरे पास एक नई कहानी होती थी ये कहानियां अक्सर निराशा बेइज्जती और दुख की कहानियां होती थी काम मिलना मुश्किल हो रहा था हर जगह अपने अपने लोगों को काम दिया जा रहा था ये सब कहानियां मैं पहले की तरह ही फूला को सुनाना चाहता था लेकिन अब फूला ने दिखाई देना बंद कर दिया था एक दिन जब मैं लौटा तो बहुत खुश था अगले दो चार दिनों में, में मेरा काम पर लगना पक्का हो गया था उम्मीद थी कि इस बार छह महीने वाली नौकरी नहीं होगी पक्का हो जाने की पूरी आशा थी मैं इतना खुश था कि किसी भी हालत में फूला से बात करना चाहता था काफी रात तक मैं मूर्ति वाले चबूतरे पर बैठा रहा मेरे सामने हंसते खेलते लोग गुजर गए मेरे सामने सूरज पानी में डूब गया लेकिन फूला नहीं आई ये कोई नई बात नहीं थी रात तक बैठकर मैं वहां से उठ गया इमारत के सामने से गुजरते गुजरते कई बार मैंने उधर देखा फूला कहीं नजर नहीं आई ये भी कोई नई बात नहीं थी लेकिन इस बार मुझे कुछ अजीब सा लगा मुझे फिर ख्याल आया कि पिछले कई दिनों से मैंने उसे नहीं देखा है क्या हुआ क्या वो कहीं और चली गई इस खयाल से मैं कुछ और परेशान हो गया मैं किसी से फूला के बारे में पूछना चाहता था लेकिन यहां कोई किसी से बातें नहीं करता था दो तीन दिन और गुजर गए मसाज पार्लर की बत्तियां बड़ी रात तक चमकती रहती थी बार बार आते हुए जाते हुए मैंने ध्यान से देखा फूला कहीं नहीं थी मुझे मालूम हो गया फूला कहीं चली गई है शायद मुझे काफी बुरा लगा लेकिन मैं ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों की बातें सोचने लगा लाखों रुपए खर्च करने वाले लोगों की बातें सोचने लगा स्मगलरों, बिल्डरों अरब अमीरों के साथ घूमती छोटी लड़कियों सभी की बातें सोचने लगा लेकिन फूला के बारे में भी सोचता था लेकिन एक रात एक और ही बात हो गई मुझे लौटने में काफी देर हो गई थी अगले दिन मुझे काम पर बुलाया गया था मैं थका था लेकिन काफी खुश था आखिरी बस छूट जाने के कारण मैं पैदल चलकर ही ठिकाने पर पहुंच गया था जब मैं अंधेरी गली में दाखिल हो रहा था मैंने देखा कि लॉन्ड्री की दुकान के तख्ते पर कोई औरत पड़ी है मैं आगे निकल गया लेकिन फिर लौट आया हां ये फूला ही थी मैं कुछ समझ नहीं पाया इस समय रात के दो बज रहे थे सड़क करीब करीब खाली ही थी लड़कियां और दलाल जा चुके थे मुझे लगा कि फूला सो गई है लेकिन मैं फिर गुजरा और मुझे लगा कि नहीं सुई नहीं है शायद छोकरियों के साथ इसने भी बहुत शराब पी ली है मैं अपनी खोली तक गया ताला खोलने से पहले फिर लौट आया अब मुझे लगा कि पूला बेहोश है कुछ हिचकिचाकर मैंने आवाज़ दी पूला पूला भाई कोई जवाब नहीं आया अब मैं उसके एकदम पास पहुंच गया मैंने उसे हिलाया और मुझे लगा कि फूला बहुत बीमार है उसका बदन बहुत ज्यादा गर्म है और मुंह के चारों तरफ कय फैली हुई है अचानक ही सब कुछ समझ में आ गया शायद फूला कई दिनों से बीमार थी मुझसे झगड़ते समय भी शायद बीमार थी पार्लर वालों ने शायद आज उसे निकाल दिया वहां से निकलकर वो किसी तख्ते पर पहुंची ये शायद लोग उसे वहां डाल गए इसके बाद इसके बाद मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं क्या मैं फूला को उसी तरह वहां छोड़ दूं और चला जाऊं मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता वहां अंधेरी गली में कोई नहीं था जिससे मैं कुछ कह सकता सिर्फ ऊंची इमारतों की बत्तियां चमक रही थीं और सड़क पर एक दो टैक्सी वाले अपनी अपनी टैक्सियों में सो गए थे मैं चाहता था कि किसी को पुकारूं आवाज दूं लेकिन वहां कोई नहीं था उस समय मैंने हिसाब लगाया कि मेरे पास कितने रुपए बचे हैं इसके बाद मैंने एक टैक्सी वाले को जगाने की कोशिश की मुश्किल ही मुश्किल थी फिर भी मैंने सोच लिया कि अब क्या करना है इसी तरह रात बीतती गई थी दो अस्पतालों ने उसे लेने से इनकार कर दिया म्यूनिसिपल अस्पताल ठसाठस थस भरा था मैंने बड़ी मिन्नतें कीं थीं नर्सों के ड्यूटी रूम में एक बिस्तर डालकर उसे लिटा दिया गया सलाइन की बोतल लगा दी गई बड़ी नर्स ने मुझसे कहा कि मैं बोतल की जगह दूसरी ला दू अस्पताल में दवाइयां भी नहीं हैं मैं बाहर से खरीद कर दवाइयां ले आऊं लेकिन मैं चुपचाप सुबह का इंतजार कर रहा था वार्डो में गलियारों में पलंग पर जमीन पर हर जगह मरीज ही मरीज पड़े थे नर्सों ने कहा कि इंजेक्शन भी लाना होगा बहुत सी चीज़ों की जरूरत थी लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था फिर भी मैं सुबह का इंतजार कर रहा था और बेंच पर बैठे बैठे सुबह हो गई थी मुझे नहीं मालूम था कि ये कैसी सुबह थी लोगों ने चलना फिरना और गाड़ियों ने दौड़ना शुरू कर दिया था मैंने तमाम लोगों के बारे में सोचा था ये लोग थोड़ी बहुत मदद कर सकते थे ड्यूटी रूम में जाकर मैंने एक बार फूला की तरफ देखा था वो अब भी बेहोश थी चितकबरे बाल बिखरे हुए थे और पहले से ज्यादा कुरूप लग रही थी इसके बाद मैंने चलना शुरू कर दिया था दिन भर चलता रहा इस जगह से उस जगह उस जगह से इस जगह इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन ने मुझे काम पर लेने से इनकार कर दिया मुझे बहुत दुख हुआ मेरी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गईं इस बार मुझे भरोसा था कि काम जरूर लग जाएगा सुबह शाम की चिंता मिट जाएगी मुझे लगा कि मैं जैसे फुटपाथ पर आ गया हूं शाम होती होती मैं लौट आया इस समय दवाइयां और सलाइन की बोतल मैंने खरीद ली थी कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दे दिए थे मैं बिल्कुल थक गया था जब मैं अस्पताल पहुंचा तो फूला की हालत बहुत खराब थी उसके मुंह पर कानों तक कै फैली थी और बिस्तर भी कै में सना था उसकी सांस कर आ रही थी लगता था कि किसी भी समय उखड़ जाएगी लेकिन फिर भी उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था इस समय मुझे लगा कि फूला मर जाएगी पता नहीं क्यों मुझे ये भी लगा कि हे भगवान फूला को इस तरह नहीं मरना चाहिए किसी भी तरह उसे बचना चाहिए मैं दौड़कर बड़ी सिस्टर के पास गया था बड़ी मुश्किल से उसने मेरी तरफ ध्यान दिया फिर एक डॉक्टर आया था उसने बताया था कि कै फेफड़ों में चली गई है फूला पड़ी हुई कै करती रही थी और किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया अब एक मशीन लाई गई मशीन घर घर चलने लगी मुंह के अंदर नली डालकर डॉक्टर चारों तरफ हिलाने लगा अब फूला एक एक सांस खींचने के लिए बिलबिलाने लगी बिल बिलाकर सांस खींचती थी छटपटाकर आंखें खोलकर चारों तरफ देखती थी अब मुझे बार बार लगने लगा कि किसी भी तरह उसे बच जाना चाहिए बचकर क्या होगा बचकर कहाँ जाएगी मुझे कुछ भी मालूम नहीं था बस यही लग रहा था कि उसे बचना चाहिए मशीन चलती रही और आवाज आती रही पूला बिलबिलाती रही और आवाज आती रही धीरे धीरे रात हो गई और सभी आवाजें चुप हो गईं। अब मशीन हटा दी गई और बोतल फिर लगा दी गई अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं नर्स और डॉक्टर कुछ बताने को तैयार नहीं थे कि क्या होगा ऑक्सीजन के सारे सिलेंडर खाली पड़े थे या दो तीन थे जो मरीजों पर लगे हुए थे मैं बैठा रहा फिर मैं बाहर आ गया फिर मैं सोचने लगा कि रात को क्या होगा क्या मैं वहीं कहीं सो जाऊं लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं थी रात कुछ हो गया तो क्या पूला का दुनिया में कोई है क्या हमारा दुनिया में कोई है तब मुझे लगा था कि हमारा कोई नहीं है हम ही अपने सब कुछ हैं अब मैं वहीं लौट आया था जहां स्मगलर अरब अमीर लड़कियां दलाल हिजड़े सब अपना काम कर रहे थे कई सितारों वाले होटलों में बत्तियां जगमगा रही थी और महंगे रेस्तराओं में अजीब धुने बज रही थीं मसाज पार्लर के सामने गाड़ियां खड़ी थीं और शायद कोई खास दिन था गांधीजी की मूर्तियों को लट्टुओं से सजाया गया था और सामने कोई नेता भाषण कर रहा था काफी भीड़ लगी थी इस समय नेता गांधीजी जी पंडित जी वगैरह की महानता का बखान कर रहा था और एक दलाल एक कार वाले को पटाने की कोशिश कर रहा था तब मुझे पहली बार अचानक ख्याल आया कि मैं किस दुनिया में हूं किसने इसे ऐसा बना दिया है मैं क्या करूं इसे ऐसा ही छोड़कर अपनी आंखें बंद कर लूं? चारों तरफ दलालों की भीड़ है मैं भी खुद को दलालों की दुनिया में दलालों के दलालों की दुनिया में शामिल नहीं कर सकता मैं बेकार बेघर बेसहारा सही पर मैं दलालों की दुनिया में शामिल नहीं हो सकता नौकरी नहीं मिलेगी कभी नहीं कोई बात नहीं फूला मर जाएगी कोई बात नहीं रास्ता मुझे मालूम नहीं कोई बात नहीं इन सब के लिए मेरे अंदर नफरत है वो हमेशा जिंदा रहेगी वही मुझे रास्ता दिखाएगी रात भर आवाजें आती रहीं रात भर बाजे बजते रहे और धुने गूंजती रहीं रात भर बत्तियां जलती रहीं रात भर मैं सो नहीं सका यह शायद सो गया और सपने देखता रहा फूला मर गई और बाजे बजते रहे धुनें गूंजती रहीं बत्तियां जिलमिलाती रहीं बार बार मैं जागकर उठ बैठा बार बार मैं सो गया बार बार फूला मरती गई लेकिन जब सुबह हो गई तो फूला मरी नहीं जिंदा थी मैं सबसे पहले अस्पताल पहुंचा था बोतल और नली को हटा दिया गया था नर्स ने कहा कि मैं चाय कॉफी दूध भी लाकर उसे पिलाऊं। एक गिलास में चाय लेकर जब मैं उसके पास बैठा तो आंखें खोलकर उसने मेरी तरफ देखा मैंने चम्मच से चाय दी उसने चुपचाप पी ली एक बार फिर उसने मेरी तरफ देखा फिर चुपचाप आंखें बंद कर लीं लेकिन इसी समय बड़ी नर्स ने आकर कहा कि मैं उसे ले जाऊं और फौरन वो जगह खाली कर दूं। इमरजेंसी में उसे रख लिया गया था अब जान के लिए खतरा नहीं है अब ड्यूटी रूम में उसे नहीं रखा जा सकता अस्पताल में कोई जगह नहीं है बाकी दवाइयां मैं उसे घर जाकर दू तब मैंने सोचा था घर घर ले जाऊं कहा घर मसाज पार्लर वाले उसे रखेंगे काफी समय मैंने उसी तरह से गुजार दिया था अचानक बड़ी नर्स बहुत तेजी से मेरे पास आई फूला को न ले जाने के लिए उसने मुझे बहुत डांटा आवाज देकर उसने कई वार्डबॉय बुला लिए आखिरी बार उसने मुझसे कहा कि अगर मैं फूला को नहीं ले जाऊंगा तो वो उसे बाहर फेंकवा देगी इस बार मैं चुप नहीं रह सका फूला के पास पहुंचकर मैंने कहा फूला भाई उठो अब यहां से चलना है फूला उठने की कोशिश करने लगी लेकिन उठा नहीं गया तब आगे बढ़कर मैंने सहारा दिया किसी तरह उठकर बैठ गई फिर सहारे सहारे खड़ी हो गई फिर घिसट घिसट कर हम दोनों ने किसी तरह चलना शुरू कर दिया घिसटते हुए हम अस्पताल के फाटक पर आ गए अचानक वो ठहर गई मैंने देखा कि कुछ कह रही है मैंने सुनने की कोशिश की कांपती आवाज में उसने कहा तुम तुम नहीं आता तो मैं मर जाती इस समय उसकी आंखें डबडब दब आई हुई थीं। अचानक मैं जोरों से हंस पड़ा हंसता रहा वो देखती रही हंसते हुए मैंने कहा <laughs> तुम बोली थी ना मैं मोहब्बत नहीं कर सकता अभी देखा ना मैं कैसी मोहब्बत करता बोलो <laughs> लेकिन फिर इसी समय मैं अचानक बहुत गंभीर हो गया मैंने कहा मगर मैं वो टाइप का आदमी नहीं हूं समझ गई ना इस समय घिसटते हुए लड़खड़ाते हुए हम अस्पताल से बाहर निकल रहे थे लेकिन हमें मालूम नहीं था हमें किधर जाना है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की कहानी मोहब्बत कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा 10path.blogspot.in